रघुनाथ रघुनाथकर्तन त्र कृतमस्कांजलि बाष्परिपरिपूर्ण लोचन मारुतिमत रात मधुर मधुर स्वम कर्मा पिते च मधुर मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति विद्या प्रयत्स परम पवयाम को श्यामल कुमारेदवेद्य्रह्म भासता हृदय मम कूज मधुर मधुराक्षर आुह्य कविताशाखा वंदे वामीकोकिल निगम निगमकलपत फल शुकमुादतद्रवसंुतव मुसिका भूमि भावुका तृण्दि सुनीच नोरि सहिष्णुना मानदेन तनिया सदा हरि श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्वक गो माता की गोहतिया भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मूर हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा वासु गोविंद जय जय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 I yeah, am. Yeah. हरिलल की जय नमो महा शंभ शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण द्वाम पुषौ लोकेाक्षर चरस्सर्वाणी भूताथोक्षर उच्य से उत्तपुरस्व परुदारहृत यो लोकत्रय ईश्वरः नारायण श्री भगवान ने कहा वेदरहमे वेद्य वेद्यः ऋक् यजुसाम और वेद हैं उनका परम वेदितव्य एकमात्र मैं ही हूं इसका अभिप्राय होता है भगवान ने स्वयं को वेदों का परम तात्पर्य स्थापित किया यद्यपि वेद कार्य कारुणात्मक जगत का भी प्रतिपादन करते हैं परंतु उनका तात्पर्य कार्य कारणात्मक जगत के प्रतिपादन में सन्निहित नहीं होता वेदांत वेद्य भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं मनवाणी से अतीत हैं अतः शब्दों की प्रवृत्ति अविधावृत्ति से उनमें साक्षात नहीं हो सकती जाति क्रिया संबंध गुण और को लेकर शब्दों की प्रवृत्ति होती है भगवान स्वरूप से एक हैं निर्गुण हैं निष्क्रिय हैं असंग हैं संज्ञासज्ञ वेद से अतीत हैं परन्तु वेदांत प्रस्थान के अनुसार वे ही सौपाधिक भूमि में जगत के अभिन्न अभिनमित्तोपादान कारण हैं अतः जो कुछ कार्य और कारण है वह वेदांत वेद्य भगवत तत्व से पृथक नहीं है ऐसी स्थिति में जब हम तटस्थ लक्षण लक्षित भगवत तत्व का प्रतिपादन करते हैं तो श्रुतियों की साक्षात गति भगवान में हो जाती है इसलिए ब्रह्मसूत्र कारण है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के अन्तर जन्मादेश का इसका अर्थ होता है जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि जिनसे संभव है वे भगवान हैं ऐसे भगवान वेदांत वेद्य ही हो सकते हैं सांख्यों के यहाँ जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति के द्वारा होती है लेकिन भगवान तो त्रिगुणमयी प्रकृति से अतीत हैं वेदांत प्रस्थान में वह त्रिगुणात्मिका प्रकृति भगवान की माया शक्ति है तो माया और मायिक जगत के द्वार से भगवान प्रतिपाद्य होते हैं पुरुष संज्ञक एकमात्र भी हैं श्री आनंद गिरी जी ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक भगवत पद शिवावतर शंकराचार्य महाभाग के भावों को अभिव्यक्त किया जिसने निपुणता से उन्होंने अभिव्यक्त किया है उसको श्रीमद सुदन सरस्वती जी ने समझा और उन्होंने अपनी टीका में भगवान शंकराचार्य के भावों के सहित उनके अभिव्यंजक आनंद गिरी जी के भाव को भी घुम्फित किया भगवान कार्य और कारण दोनों रूपों में उल्लसित हैं पुरुष एकमात्र भगवान है फिर क्षर और अक्षर को पुरुष क्यों कहा इसका उत्तर दिया आनंद गिरी जी ने क्षर और अक्षर भगवान की उपाधि के रूप में उल्लसित हैं, अतः उनको भी पुरुष कह दिया गया है वस्तुतः तो पुरुष पूर्णत्वाद पुरुषायनाद इस निरुक्ति के अनुसार एकमात्र भगवान ही सिद्ध होते हैं यहाँ एक अभिप्राय यह समझने योग्य है कि केनोपनिषद में कहा गया केनेसितम प्रेषितम पद्धति मना किससे ही सित प्रकाशित प्रेरित होकर मन अपने विषयों तक पहुंच पाता है इसका उत्तर दिया गया जो तो प्रत्येगात्मा सच्चिदानंदा स्वरूप है उसी से सत्ता चित्ता प्रियता को प्राप्त कर या मन अपने अस्तित्व को सिद्ध करता है उससे चेतित होकर अपने विषयों को ग्रहण करता है केहोपनिषद के इस वचन पर विचार करने पर यह सिद्ध होता है तो जो जिससे चेतित होता है सत्ता चित्ता को प्राप्त करता है उसका प्रतिपाद्य वही होता है तो मन का विषय इंद्रियों के द्वार से शब्द स्पर्श रूपरसगंध सिद्ध है और शब्दस्पर्श रूपरसगंध के अभिव्यंजक संस्थान चंदन बनितादि भी मन के विषय सिद्ध हैं लेकिन मन का प्रयोजन तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक वह अपने उद्दीपक जिसकी विद्यमानता मात्र से मन सत्ता चित्ता प्राप्त करता है उसके प्रति प्रतिकर्षित ना हो उसमें सन्निविष्ट ना हो इसी प्रकार यद्यप कारी कारणात्मक अचित प्रपंच का और उसके उपादान का प्रतिपादन करती हैं लेकिन जिससे उद्दीप्त होकर श्रुतियाँ अपने अचित प्रतिपाद्य का प्रतिपादन करती हैं उसी में जब श्रुतियाँ प्रवृत्त होती हैं तब श्रुतियों का चरम तात्पर्य चरितार्थ होता है इसका अभिप्राय यह है चाहे श्रुतियाँ कार्य प्रपंच का वर्णन करें चाहे कारण प्रपंच का वर्णन करें कार्य के द्वार से और कारण के द्वार से वो इंगित करती हैं भगवत तत्व को ही इसीलिए वेद सर्वैरहेव वैद्य कहा कल सत्र में व्याकरण के अनुसार बताया गया कि व्याकरणों का दार्शनिक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है उसके अनुसार वाक्यपदीयम उसके अनुसार व्यवहार का साधक कोई भी ऐसा बोध नहीं होता जिसमें शब्द का अनुभेद न हो न सोस्तिक लोके या शब्दानुगा ज्ञान व्यवहार का साधक है ज्ञात तया ज्ञाततया अज्ञातया तत्व के अतिरिक्त जितनी वस्तुएं हैं सब साक्षी भाष्य अगर जीव या ईश्वर किसी की दृष्टि के विषय कोई पदार्थ ना हो तो उनका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा इसीलिए सबके अस्तित्व का साधक ज्ञान होता है ज्ञाततया अज्ञातया वा हमारी दृष्टि में बहुत वस्तुएं हैं बहुत सी वस्तुएँ नहीं हैं हम आप परिच्छिन मान्यता से युक्त हैं पूरे जीवन में सौ वर्ष पचास वर्ष सौ से कुछ अधिक वर्ष सही कितने वस्तुओं का अधिगम हम कर पाते हैं कितनी वस्तुएं हमारी दृष्टि के सम्मुख आ पाती हैं लेकिन सृष्टि उतनी विस्तृत तो नहीं है हमारी आपकी स्थिति क्या है जैसे स्वप्नावस्था में एक पिंड विशेष में शरीर विशेष में अहता ममता निरूढ़ होती है और उस शरीर में रहकर जब हम स्वप्न सृष्टि को देखते हैं तो हमारी दृष्टि कुंठित हो जाती है और हमारी स्थिति वही हो जाती है जो अर्जुन की स्थिति भगवान के विराट स्वरूप को देखकर हो गई यद्यप भगवान ने दिव्यम लदामिते चक्षु पश्चिमे योगम इस दृष्टि से दिव्य चक्षु अर्जुन को प्रदान किया स्वचक्षु के बल पर भगवान का सर्वाश्चर्यमय विश्वरूप का दर्शन अर्जुन नहीं कर सकते थे करुणा वरुणालय पालक सखा श्री कृष्णचंद्र ने अनुग्रह पूर्वक अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किया लेकिन वह दिव्य चक्षु भी स्तंभित हो गई क्यों हो गई क्योंकि भगवान के विराट स्वरूप की सहिष्णुता उसमें नहीं थी इसका उदाहरण बहुत बढ़िया है अपूर्वस्थानीय धर्मोयम मांडू के कारिका में कहा गया वही तथ्य प्रकरण में या जो स्थानी तेजस है उसका अपूर्व धर्म स्वप्न प्रपंच है स्वप्न में जो कुछ हम दर्शन करते हैं वो दिव्य चक्षु के प्रभाव से करते हैं या जागर दशा में जमको स्वचक्षु प्राप्त है उसके द्वारा स्वप्न प्रपंच का दर्शन हो ही नहीं सकता स्वप्न में जो कुछ हमको परिलक्षित होता है वह दिव्य चक्षु के बल पर ही परिलक्षित होता है तथापि समग्र स्वप्न को सहने की हमारे आपके जीवन में क्षमता नहीं होती और हमारी स्थिति वही हो जाती है जो स्थिति अर्जुन की दिव्य चक्षु प्राप्त करके हो गई भगवान के सर्वाश्चर्यमय समग्र स्वरूप के दर्शन और उस दर्शन के बाद विवलता की स्थिति ना हो ऐसी अर्जुन में नहीं हुई तो अर्जुन कांपने लग गए इसी प्रकार से जब हम सहिष्णुता की सीमा का अतिक्रमण करके स्वप्नावस्था में कोई दृश्य देखते हैं तो हमारी स्थिति बहुत विकट हो जाती है कभी भय भी प्राप्त होता है कभी आक्रोश भी प्राप्त होता है कभी किसी दृश्य के प्रति रागान्वित भी हम हो जाते हैं क्योंकि उस समय भावना की प्रगलभता और निद्रा दोष के वसीभूत होकर जो एक पिंड विशेष में हमारी तादात्म्य पति या हमता ममता होती है उसके कारण यह कुंठा की स्थिति होती है लेकिन स्वप्नावस्था पर विचार करें स्वप्न का दृष्टा साक्षी तेजस्वी तो है उसमें तो समग्र स्वप्न प्रपंच को सहने की क्षमता है और हम में नहीं है तो दृष्टा और दृष्टा में भेद हो गया या नहीं एक हम स्वप्न में सदा तद्भाव भाषा के आधार पर वासना और निद्रा दोष के वशीभूत होकर पिंड विशेष प्राप्त करते हैं उसमें हमारी जागर दशा के तुल्य अहंता ममता होती है उस संकीर्ण दृष्टि से जब हम स्वप्न प्रपंच को देखते हैं तो स्वप्न प्रपंच कभी आह्लाद तो कभी विषाद हमारे जीवन में अभिव्यक्त करता है क्योंकि हमारी सहिष्णुता पूरी सृष्टि को सहने की नहीं होती वहाँ तो जितने स्थावर जंगम प्राणी होते हैं उनके सहित पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश सबके सब के सब आत्मचैतन्य से अधिष्ठित अर्धन मन के वास होते हैं लेकिन हम उनको नहीं सह पाते आकाश को देखकर आकाश में उद्दीप्त सूर्य को देखकर कर कभी चंद्रमा को देखकर कर कभी नक्षत्र मंडल को देखकर कर कभी ग्रह विशेष को देखकर हम स्तंभित हो जाते हैं आश्चर्यचकित होते हैं इसका कभी आह्लाद होता है कभी भय प्राप्त होता है तो समग्र स्वप्न प्रपंच को सहने की क्षमता नहीं होती लेकिन तेजस की दृष्टि से कदाचित हम स्वप्नावस्था में जो कुछ परिलक्षित होता है उस पर विचार करें तो समग्र स्वप्न को सहने की क्षमता का उदय होता है निद्रा टूट गई स्वप्नावस्था विलुप्त हो गई अब हम विचार करें कि स्वप्न में पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश के सहित जितना भी स्थावर जंगम प्रपंच हमको परिलक्षित हुआ वो क्या था तो विनोद का अनुभव होगा हर व्यक्ति को विनोद का अनुभव नहीं होगा एक अरब में एक व्यक्ति भी कठिनाई से मिलेंगे जिनको स्वप्नावस्था का ठीक से अंकन हो वस्तु की प्राप्ति ही पर्याप्त नहीं होती उसके रहस्य रहस्य का विज्ञान आवश्यक होता है सुसुप्ति तो हमको प्राप्त है स्वप्न तो हमको प्राप्त है जागरदशा तो हमको प्राप्त है एक विषय के आकार की वृत्ति शांत होती है दूसरे विषय के आकार की वृत्ति उद्बुद्ध नहीं होती इस बीच दशा में अंतराल के दशा में समाधि भी हमको प्राप्त है जागृत स्वप्न सुसुप्ति और समाधि इन चारों स्थितियों से दशाओं से हम आप परिचित हैं लेकिन किसी की भी सहिष्णुता जीवन में प्राय नहीं है क्योंकि तात्विक रीति से किसी भी अवस्था का दिग्दर्शन हमने किया ही नहीं अगर किया है तो अवभाग्य है तो जिनको महाभारत मांडू उपनिषद आदि के अनुसार स्वप्नावस्था का विवेक प्राप्त है वे विनोद का अनुभव कर सकते हैं समग्र स्वप्न प्रपंच स्वप्न साक्षी या तेजस की दृष्टि का विलास था लेकिन प्रश्न उठता है तेजस की दृष्टि से भी बृहद दृष्टि स्वप्न साक्षी की होती है तेजस में और स्वप्न साक्षी में अंतर कैसे करेंगे स्वप्नावस्था टूट जाने पर हमारी तेजस संज्ञा नहीं रह जाती लेकिन प्रतिविज्ञान के बल पर जो मैं कल जगा था वही कल मैंने स्वप्न देखा वही मैं सोया अब मैं वही जगा हूँ इस प्रकार जागर स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है अलिप्त वह तो केवल विश्व भी नहीं केवल तेजस भी नहीं केवल प्राज्ञ भी नहीं तीनों अवस्थाओं में उसकी अनुगति है और रूप उपाधि के योग से उसकी प्रज्ञा संज्ञा है हमारे आपके जीवन में क्षेत्र क्या है इदम शरीरम कौनते यह क्षेत्र मित्य विधीयत आगे तेरहवीं अध्याय में क्षेत्र के स्थान पर प्रकृति को रख प्रकृतिम पुरुषा विध्य नदि भावपिक और क्षेत्रज्ञ के स्थान पर पुरुष को रख ध्यान के अंदर केंद्रित होना चाहिए पहले जिसका निरूपण क्षेत्र के रूप में किया आगे चलकर क्षेत्र का जो उपाधान है बुद्धि के बाद अव्यक्त में बचा महाभूता ने अहंकारो बुद्धि अव्यक्त में बचा बुद्धि से अतीत जिस अव्यक्त का वर्णन भगवान ने किया उसी को प्रकृति कहते हैं प्रकृति तो क्षेत्र के स्थानापन बीजभूत क्षेत्र के रूप में भगवान ने गीता के तेरहवीं अध्याय में प्रकृति का वर्णन किया क्षेत्रज्ञ को ही पुरुष कह दिया तो पुरुष और प्रकृति का वर्णन भगवान ने किया इसी प्रकार से विचार हम करें हमारे जीवन में क्षेत्र के रूप में तीनों अवस्थाओं में किसकी अनुगति है तो मंडुक प्रिंसद का आलम्बन लेना इस संदर्भ में उचित है जागर दशा में हम कहे जाते हैं बहिष्प्रज्ञ स्वप्नावस्था में अंत प्रज्ञ अवस्था में घन प्रज्ञ प्रज्ञान घन को स्मृतियों ने पलट दिया जब जागृत में बहिष्प्रज्ञ प्रज्ञ को आगे रखा स्वप्न में अंत इसी शैली में अगर सुसुप्ति पर विचार करें तो हमारा आपका नाम होता घन प्रज्ञान घन कहा गया है लेकिन स्मृतियों में प्रज्ञान घन को पलटकर कर घन प्रज्ञ के रूप में उद्भाषित किया गया तो साहित्यिक दृष्टि से तालमेल बैठ जाता है प्रज्ञ, अंता प्रज्ञ घन प्रज्ञ प्रज्ञ को आगे ऊपर रखें तो इसमें तीनों अवस्थाओं में अनुगत उपाधि कौन है और उपहित कौन है इस पर विचार करें प्रज्ञा के योग से हमारी संज्ञा प्रज्ञ यही प्रज्ञा ना हो तो हमारा नाम स्थित भी कैसे हो गीता में स्थित वाल्मीकि रामायण में स्थिर प्रज्ञ अर्थ कई होता है प्रज्ञा हमारे आपके जीवन में मुख्य क्षेत्र है इस पर विचार करने की आवश्यकता है उस प्रज्ञा के योग से जागरदशा में हमारा नाम हो जाता है या हम हो जाते हैं बहिष्प्रज्ञ भैर्मुखता को प्रज्ञा प्राप्त होती है स्वप्नावस्था तो में हम हो जाते हैं अंत प्रज्ञ अंत अंतर्मुखता को प्राप्त होती है हमारी प्रज्ञा असुषुप दशा में वो प्रज्ञा जब घनीभूत हो जाती है तब हमारा नाम हो जाता है घन प्रज्ञ प्रज्ञा की तीन अवस्थाओं का अलिप्त साक्षी जो है वही प्रज्ञ है अब बहिष्प्रज्ञ से बहिः अंत से अंत घन प्रज्ञ से घनता प्रनोदन कर दीजिए तो क्या रह गया प्रज्ञा हम हो गए प्रज्ञ उधर हो गई प्रज्ञा उधर हो गए प्रज्ञ दो का आकलन हो गया एक हो गया क्षेत्र एक हो गया क्षेत्रज्ञ गय। अब प्रज्ञा का जो विलास है यही सृष्टि है इस प्रकार से जब जीवन में हम देखेंगे तो एक प्रज्ञा का विलास प्रज्ञा का विलास प्रज्ञा के तीन विलास हो गए कभी घनीभूत अंतः तो वो वो कार्य कार्य का हो गया। प्रग्या का जो कुछ विलास है, कारण के। का, और दोनों के साक्षी के रूप में हम हो गए प्रज्ञा समस्टि दृष्टि से हम विचार करते हैं तो प्रकृति को जब क्षेत्र के रूप में ले लिया प्रकृति और पुरुष दो भी किया क्षेत्र के स्थान पर प्रकृति क्षेत्र के स्थान पर पुरुष ले लिया तो फिर प्रकृति के जितने विलास हैं वो पुरुष हो गया और प्रकृति स्वयं पुरुष के रूप में पर है और जो पुरुष है है वही पुरुषोत्तम तत्व पुरुष को ही पुरुषोत्तम कहना चाहिए क्योंकि है पुरुष ही साष्ठा सा परागति कठोपनिषद में पुरुष नाम ही है इसलिए आनंद गिरिजी ने कहा वास्तव में क्षर और अक्षर पुरुष नहीं है पुरुष तो भगवत तत्व तो आत्म तत्व तो प्रत्येगा तो तो ऐसी स्थिति में गीता के तेरहवीं अध्याय में उपद्रष्टानुमता स भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे की चाप युक्त देहेश पुरुष परुषा फिर पर भी कह लिया पुरुषोत्तम तत्व की ओर संकेत किया पुरुषा परा कहने का अभिप्राय क्या हुआ ये सब जो पुरुष हैं को कारण को टीके उनसे वो अतीत है इस दृष्टि से विचार करने पर बात स्पष्ट हो जाती है कि पुरुष तत्व तो आत्मा ही है लेकिन दो जो पुरुष अतिरिक्त गिनाए गए उस आत्मतत्व के उपाधि के रूप में अभी मैं संकेत कर रहा था दस मिनट पहले वाक्यपीयम की ओर न सोचती प्रत्यय लोके या शब्दानुगम व्यवहार साधक ऐसा कोई भी प्रत्यय या बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेदन हो अब शब्द को ले ले हम वेद और अनुवेद शब्द का है किसमें प्रत्यय बोध में उस बोध को ही हम आत्मा परमात्मा के रूप में पंचदशी के प्रथम प्रकरण के अनुसार स्वीकार करें एक है बोध और एक है उसमें अनुगत शब्द व्यवहार की सिद्धि दोनों के योग से होती है और परमार्थ की सिद्धि केवल बोध के योग से होती है शब्द भी जब उस बोध में जाकर सन्निविष्ट हो जाता है बोधातिरिक्त नहीं स्फुरन को प्राप्त होता तब उसी का नाम परमात्मा तत्व या भगवत तत्व हो जाता है जैसा कल हमने सायंकाल कहा था हमारे पूज्य गुरुदेव ने व्याकरण के इस सिद्धांत को ही प्रमाण मानकर वेद की परिभाषा अद्भुत रीति से यदि उत्तर मीमांसा की दृष्टि से व्याकरण की पंक्ति को उन्होंने डाल के बताया सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के अनाज सिद्ध बोध में प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय सृष्टि आदि विषयक सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति संघति तो सृष्टि आदि से जीव भी और अपना स्वरूप भी सर्वेश्वर के सिद्ध बोध में। कौन से बोध सर्वेश्वर के विषयक अनुगत अनु अभंग आन पूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है तो जैसे केनेसितम प्रेषितम मन यहाँ पर मन का विश्राम स्थान वही हो सकता है जिससे मन उद्भाषित है और मन का लक्ष्य भी वही हो सकता है जिससे मन उद्भाषित है मन में वेद की स्थिति तैतृ उपनिषद माना या नहीं माना तो मन में जब वेद की स्थिति है तो मन का जो उद्भाषक तत्व है वही मन का लक्ष्य हो सकता है इसी प्रकार मन में अनु सन्निता जो वेद है उसका भी प्रतिपाद्य वही हो सकता है इसीलिए इसलिए भागवत गीता के तीसरे अध्याय के आधार पर पुरुषोत्तम योग को हमने संकेत में ख्यापित किया था वह यह था कि ब्रह्माक्षर समुदव ब्रह्म शब्द ब्रह्म शब्द ब्रह्म का उद्भव स्थान अक्षर संयक पुरुषोत्तम तत्त्व भगवत तत्व या वेदांत वेद ब्रह्म तत्व है अब यद्यपि वो जो शब्द ब्रह्म है उससे कर्म की निष्पत्ति होती है और कर्म की निष्पत्ति होने के बाद क्या होती है अपूर्व संजक यज्ञ की निष्पत्ति होती है यज्ञ की निष्पत्ति होने के बाद वर्षा की पर्जन्य की सिद्धि होती है पर्जन्य की सिद्धि के बाद क्या होता है अन्य की सिद्धि होती है अन्य की सिद्धि के बाद सप्त धातु की अभिव्यक्ति होती है संरचना होती है अन्न के परिपाक के सप्त धातु हैं सूक्ष्म रीति से फिर मन भी अन्न का परिपाक है क्योंकि मन अन्नमय है और अंत में सप्त धातु का उपयोग और विनियोग जो गृहस्थ हैं वो तो प्रजा की उत्पत्ति के लिए करते हैं तो इसका मतलब जो वेद है वो तो प्रवृत्ति की ओर नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो उसका पर्यवसान पुनर्भव में होता है इसका अर्थ यह होगा कि जीव जब वेद का उपयोग प्रवृत्ति मार्ग में करता है तो जन्म लेने और जन्म देने की योग्यता परिपुष्ट करता है यही अंत में हुआ किसी के यहाँ जन्म लेगा किसी को जन्म देगा किसी का बाल गोपाल भविष्य में बनेगा बालिका बनेगा किसी को बालिका और बालक बनावेगा तो वेद का पर्यवसान हम आप जीवों ने क्या किया प्रवृत्ति मार्ग का आवलंबन लेकर पुनर्भाव में डाल दिया तो प्रवृत्ति की ओर जब वेद प्रवाहित होता है तो प्रजा स्वर्ग में जाकर उसका विराम होता ये हो गया ऊपर की ओर इसकी व्याख्या दो तीन दिन पहले की गई थी अब तो ऊपर की ओर चलेंगे तो वेद के आगे ब्रह्म सिद्ध होता है ब्रह्माक्षर समुद्भव वेद तो सन्निकट कौन है प्रजा सन्निकट नहीं है उत्पत्ति से निकट नहीं है से निकट नहीं है उसके लिए तो बीच में कई द्वार हैं लेकिन सीधे वेद को ऊपर की ओर ले जाए अक्कर अगर हम लोग जो जीव हैं वो तो वेद जहाँ से उद्भूत हुए उन्हीं की ओर वेद को मोड़ दें तो परब्रह्म परमात्मा और हमारे बीच में केवल वेद रह जाएंगे यही हुआ परब्रह्म परमात्मा और हमारे बीच में वेद रह जाएंगे तो फिर क्या हुआ वेद सर्वैरह वेद अंत तो ग लक्ष्य बन गया ब्रह्म ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्छते हो गया ना प्रणवात्मक जो वेद है वेदों का बीज जो प्रणव है उसमें अभी है ओ भी है मो भी है ये तीनों मात्राएं हैं ये कारण सूक्ष्म स्थूल तीनों के प्रतिपादक भी हैं सारा पुरुषोत्तम योग तो ओम में आ गया या नहीं आकार, उकार मकार, आकार उकार के द्वारा कार्य प्रपंच का का निरूपण निरूपण हो हो गया, हो गया, छर छर के निरूपक कौन हो गए का निरूपक कौन हो गया मकार पुरुषोत्तम योग तो प्रणव में अपने आप सन्हित है प्रणव की ओंकार की जो आकार उकार मात्रा है इन दोनों के द्वारा छर सर्वाणी भूतानी क्षर प्रपंच का प्रतिपादन वेदों के द्वारा हो जाता है मकार के द्वारा अक्षर प्रपंच का अक्षर अच्छा प्रपंच का अर्थ कारण प्रपंच का प्रकृति का विद्या का माया का जो भी का है, उसका प्रतिपादन हो जाता है और अमात्र प्रणव के द्वारा अमात्र माने अकार उकार मकार मात्रा से रहित असंजक मात्रा से युक्त नहीं यहाँ अमात्र प्रणव का अर्थ होता है अकार अच्छा उकार मकार संज्ञक तीनों मात्राओं से रहित जो प्रणव है अपाद प्रणव चतुर्थ पाद रूप अपाद का अमात्र का अमात्र प्रणव लक्ष्य होता है ब्रह्म अपादप, माने तेजस अ प्राग्ञ इनसे अतीत जो चतुर्थ पाद है चतुर्थम मनंत्र आत्मा सविज्ञ यह निरुपाधिक तत्व जो होता है वही उसका लक्ष्य हो जाता है तो विचार करके देख तो समग्र प्राणवार्थ श्रीमद्भगवद गीता का पंद्रहवा अध्याय है तो केनेशितम प्रेषितम पताति मना इसमें एक दिन हमने यहीं पर पूज्यपाल महाराजा श्री के सम्म किया कि मन पतित हो जाता है जिससे उद्भाषित है उसी को अपना विषय या लक्ष्य बनाकर विषय कैसे बनाएगा अतद्यावृत्ति के द्वारा जिससे मन उद्भाषित है सत्ता चित्ता को प्राप्त है उसी को अपना लक्ष्य न बनाकर जब वो शब्द स्पर्श इंद्रियों के द्वार से शब्द स्पर्श रूप रसगंध और इनके अभिव्यंजक संस्थान को लक्ष्य बनाता है तो मन का पतन हो गया पूजीपा जी ने बहुत आशीर्वाद दिया बहुत अच्छा अर्थ किया बहुत अच्छा अर्थ किया भगवती की कृपा से गद्दी की कृपा से गद्दी माने व्यासपीठ बहुत ज्ञान विज्ञान तो पीठ के महात्म से उत्पन्न होते हैं तो हमने क्या संकेत किया जो स्थिति के लिए शीतम प्रसितम है वही स्थिति यहाँ भी है क्योंकि वेद जिससे उद्भूत है उसी में वास्तव वो वास्तव में सन्नित होने योग्य है हो वेदों का लक्ष्य वही होना चाहिए जिससे वो उद्भिद अभिव्यक्त है क्योंकि कल कल कलकल -कल करती चलती कल कुंजों में रहती है कंग लगाकर सुनो किसी कीर्ति कहानी कहती है पाँचवीं छठी कक्षा में कविता थी अगर ये जो नदियों के का प्रवाह कल कल कलकल -कल करती चलती कल कुंजों में बहती है कान लगाकर सुनो किसी की कीर्ति कहानी कहती भगवान का यशोगान करती हैं ये नदियाँ कलकल कल कल करती चलती कल कुंजों में बहती है कान लगाकर सुनो किसी की कीर्ति कहानी कहती है इसी प्रकार वेद सचमुच में किसको विषय बनाएंगे जिसको विषय बनाने पर वो वही रह जाएंगी रह जाएंगे आश्रुतियाँ वही रह जाएंगी, यही ना वेद अगर अपने उद्भव स्थान ब्रह्म को ब्रह्माक्षर समुदवम विषय बनावे तो वेद क्या रह जाएंगे तद्रूप होकर शेष रह जाएंगे और अगर नीचे की ओर वेद चलेंगे तो कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म के प्रतिपादक हो जाएंगे तो वेद की गति दोनों ओर हो गई वेद तीनों के प्रतिपादक हो गए कारण ब्रह्म प्रकृति के भी प्रतिपादक हो गए अव्याकृत और कार्य ब्रह्म महत्व से लेकर पृथ्वी या पार्थिव प्रपंच तक इनके भी प्रतिपादक हो गए लेकिन वस्तुतः जहाँ से उनका उद्भव हुआ है जहाँ से उनका उद्भव हुआ है वही उनका प्रतिपाद्य है जैसे तरंगमाला क्या कहती है कि मेरे उदय स्थान को देखो विलय स्थान को देखो निलय स्थान को देखो मैं वही हूँ तरंगमाला काम को परिचय प्राप्त करना होगा तो तरंगमाला की उत्पत्ति जिससे होती है स्थिति जिसमें होती है समृद्धि जिसमें होती है वही तो तरंगमाला का वास्तव में लक्ष्य सिद्ध हो सकता है मौलिक स्वरूप सिद्ध हो सकता है तो वेदों की अभिव्यक्ति जिससे होती है वो पर ही वेदों का प्रतिपादी होता है और वेद के द्वार से ही पर ब्रह्म एक उदरों की ओर मोड़ते हैं वेद के द्वार से ही पर ब्रह्म सृष्टि के रूप में उल्लसित होता है द्वार भी वेद ही है जैसे मनोद्वार से ही मन के द्वार से ही जो आत्मतत्व है के ने सितम प्रेषितम मना तो मन क्या पतित होता है मानो मन में तादात्म जो दृष्टा है वो कहाँ तक जाता है विषय तक पहुँच जाता है किसके द्वार से मन के द्वार से इसी प्रकार जो ब्रह्म है वो वेद के द्वार से एक क्षर भावापन होता है जैसे विषय भावापन अगर दृष्टा होना चाहे तो उसमें मन और इंद्रिय का द्वार चाहिए ना जैसे मन घटक प्रदेश तक पहुँचना चाहिए चाहे, चाहे घटनिष्ठ शब्द आदि का अधिगम करना चाहिए घटनिष्ठ रूप का अधिगम करना चाहिए तो उसको कौन सा द्वार चाहिए मनोद्वार मन रूपी द्वार चाहिए क्योंकि आत्मचैतन्य से चैतित्य जो मन है वो क्या होगा चक्षजन्य वृत्ति के द्वार से वो घट तक पहुँचेगा सीधे नहीं मन की स्थिति यह है कि इंद्रिय द्वार से बाहर पहुँच सकता है स्वतः नहीं और इंद्रियों की लाचारी यह है कि मन से उद्दीप्त तो होकर अमनस्क दशा में नहीं सब मनस्क दशा में ही इंद्रियां विषय का ग्रहण कर सकती हैं तो इन दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा है बाहर जाने के लिए मन को इंद्रिय द्वार की अपेक्षा है और इंद्रियों को अपने विषय के ग्रहण के लिए मन की अपेक्षा है नहीं तो अमनस्क दशा में घटपटादि का दर्शन नहीं होता तो सार ये निकला अब जिसको व्याकरण शब्द ब्रह्म कहते शब्द्रत उनके यहाँ सारा प्रपंच लेकिन नाद बिंदुपनिषद अमृत नादोपनिषद आदि कामशीलन करें, तो निनाद का अनुशीलन करनाद आदि का लय भी तो होता है ना घंटा बजावे तो नाद की अभिव्यक्ति कहीं से होती या कहीं जाकर लीन हो जाता इसी प्रकार से समझना चाहिए कि शब्द भी जो है शब्द का पर्यवसन होगा शब्द का पदार्थ होगा अन्यों का का भाषक होता हुआ स्वतः पदार्थ शब्द होगा, क्योंकि तो शब्द का पर्यवसान भी ज्ञान में होता है जब हम कहेंगे शब्द ज्ञान तो शब्द विशेषण कोटि का पदार्थ होगा ज्ञान विशेष कोटि का पदार्थ होगा तो क्या हुआ वाम वाचस्पत मिश्र ने कहा कि विशेष रूप से जो बांधता है उसका नाम विषय है उदाहरण ले ले लीजिए शब्दक ज्ञान ज्ञान को बांधा किसने सीमित किसने किया अपने अनुरूप किसने दिखाया शब्द ने शब्द हो गया विशेषण शब्द हो गया विशेषण उसने अपने विशेष को किया किया अपने अनुरूप दिखा दिया लेकिन विशेषण ने क्या किया विशेष का भी किया अगर शब्द ना हो तो शब्द ज्ञान की सिद्धि ना हो इसी प्रकार से एक दूसरे के पोषक पूरक हो जाते हैं अंत में उपरिष्दों में कहा गया कि शब्द का पर्यवसान ज्ञान में होता है इसलिए शब्द का पर्यवसान जब ज्ञान में हो जाता है तो वेदों का परम तात्पर्य ज्ञान स्वरूप सिद्धातु परमात्मा तत्व ही है अब यहाँ पर व्याकरणों के यहाँ जो शब्द ब्रह्म का स्थान है उसको वेदांत में ढाल करके बोलेंगे तो शब्द ब्रह्म के द्वार से परब्रह्म जगत कारण से होता या जगत शब्द ब्रह्म के द्वार से ब्रह्म का विवर्त है वो कहेंगे शब्द ब्रह्म का विवर्थ है हम कहेंगे परब्रह्म ब्रह्म परमात्मा तत्व तो शब्द ब्रह्म के द्वार से जगत कारण है अर्थात ब्रह्म का यह जगत विवर्त तो है लेकिन द्वार के स्थान पर शब्द ब्रह्म अब शीतोपनिषद गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद राम रस्योपनिषद आदि का अनुशीलन करें तो एक मनोरम तथ्य प्रकट होता है सांख्यों के यहाँ जो त्रिगुणमयी प्रकृति है हमारे यहाँ वही प्रणव है प्रणवत्वाद प्रकृति ही शीतोपनिषद प्रणवत्वाद प्रकृति तो सांख्य प्रस्थान व्याकरणों का प्रस्थान वेदांत का प्रस्थान तीनों में सामंजस्य साधना चाहे तो निष्कर्ष क्या निकला प्रणवत्वाद प्रकृति प्रणवत्वाद प्रकृति में फिर क्या होता है सांख्यो का जो अव्यक्त है हमारे यहाँ वही अक्षर संजक प्रणव हो जाता अव्यक्त अक्षर उसको कहते संख्यों ने जिसको अव्यक्त या प्रकृति के रूप में चित्रित किया हमारे वहाँ शब्दक ब्रह्मात्मक वेद हो जाता संख्यों की प्रकृति के तीन गुण हैं या व्यक्त के तीन गुण हैं या प्रधान के तीन गुण हैं सत्व सत्तम हमारे यहाँ हो गई उनके यहाँ गुण शब्द का प्रयोग होगा हमारे यहाँ मात्रा शब्द का प्रयोग होगा गुण का अर्थ होता है रस्सी भी और गुण होता है शेष भी गुण माने शेष तो जैसे गुण रजोगुण तमोगुण पुरुष के शेष हो गए क्योंकि अचित हैं अचित की जो सत्ता होती है वो क्या होती है परार्थ होती है परार्थ में पर शब्द का अर्थ होता है स्वप्रकाश आत्मा अचित की सत्ता परार्थ होती है इसी प्रकार अकार उकार मकार किसके लिए है अमात्र के लिए है अमात्र के द्वारा लक्षित होने योग्य जो स्वप्रकाश ब्रह्म तत्व है इसीलिए अकार उकार मकार हमारे यहाँ ये गुण हो गए अब गोपालोत्तर तापनी उपनिषद में कहा गया कि निर्गुण निराकार जो परब्रम्ह परमात्मा तत्व है महाप्रलय में जिसमें जाकर महामाया भी विलीन होती है उपनिषद के अनुसार महासर्ग के प्रारंभ में क्या होता है उसी से अव्यक्त उत्पन्न होता है महाभारत का सिद्धांत है मूल में उपनिषद का सिद्धांत है हमारे यहाँ अव्यक्त की भी अभिव्यक्ति होती है क्योंकि महाप्रलय में दो नहीं रह सकते एक मेंवा द्वितीयजम तो प्रकृति पृथक से रहेगी परमात्मा पृथक से रहेंगे ये नहीं इसलिए सुबहोपनिषद में कहा गया प्रकृति का भी लय स्थान वो परमात्मा तत्व है माया का भी लय स्थान महेश्वर है माया का लय स्थान जब महेश्वर को मानेंगे तब क्या होगा एक मेवा की सिद्धि होगी उस महेश्वर से सच्चिदानंद स्वरूप भगवत तत्व से महासर के प्रारंभ में किसकी अभिव्यक्ति होती है अव्यक्त की अब गोपाल उत्तर तापनीषद ने कहा वो अव्यक्ति अक्षर है अक्षर माने प्रणब अक्षरान महत्व फिर उस अक्षर से अव्यक्त संजय अक्षर से प्रणवात्मक अक्षर से महत की उत्पत्ति होती है महत से अहम की उत्पत्ति होती है आम हमसे तर्मात्राओं की उत्पत्ति होती है उधर कर्मेंद्रीय ज्ञानेन्द्रिय मन की उत्पत्ति होती है इधर पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है और जितना भी स्थूल प्रपंच है वह पंचीकृत पंच महाभूतों का तारतम्य संघात है इस दृष्टि से विचार करें तो बहुत सुगम हो जाता है क्षर और अक्षर क्षर का अर्थ हो गया कार्य प्रपंच अक्षर का अर्थ हो गया वेद कौन सा वेद प्रणवात्मक वेद संक्षिप्त स्थान में उसको क्या कहेंगे प्रकृति अव्य वस्तुता वेद्या जो कहा ना, वो जो वेद है एक अक्षर ब्रह्म के रूप में जो वेद सन्हित है वो अक्षर है दूसरा पुरुष अक्षर कार्य वर्ग का नाम हो गया तो प्रकृति नाम ले सकते हैं अब एक ललित भाव बहुत अच्छा व्यक्त किया हमारे आनंद गिरिजी ने आनंद गिरिजी पे तो हम लट्टु हो गए इतना बढ़िया ढंग से भाष्य को खींचा इस श्लोक पर द्वाभिम पुरुषों लोग के तीन दिव्य रत्न भाष्य से निकाल करके आनंद गिरिज ने हम लोगों को दिया उधर ध्यान जाना आवश्यक है उन्होंने कहा दो ही पुरुष हो जाते तीसरे की जरूरत नहीं होती पुरुषोत्तम तत्व की जरूरत नहीं होती दो ही में पर्याप्त हो जाता एक का नाम हो जाता प्रकृति एक का नाम हो जाता पुरुष तीसरे की क्या जरूरत पूर्व पक्ष यहाँ पर तीन हुए ना उत्तम पुरुष पुरुषस्वन्या तीसरे के रूप में उसका वर्णन होगा दो पुरुष हो गए अगर दो ही रख देते अन्य की बात न करते तब हम क्या करते तब करते प्रकृति या पुरुष प्रकृतिम पुरुषंचय व विधि नादि वाह यही करते तो उन्होंने कहा प्रकृति को बीच में न लेते पुरुषोत्तम तत्वा क्षरक प्रपंच अथवा यो कहे क्षर भूतानि उसके बाद सीधे पुरुषोत्तम का वर्णन कर देते अक्षर के रूप में प्रकृति को न रखते उपाधि को न रखते भूतानि आगे कुछ नहीं कहते तब क्या होता कूटस्थोक्षर उच्चत्य अर्थ परमात्मा ही करना पड़ता द्वा पुरुषो लोके ये जो अंत में का पुरुष अन्य इन दोनों से अन्य या ना होता केवल दो का नाम लेके छोड़ देते अक्षर अक्षर तो हम क्या अर्थ करते करते एक कार्य प्रपंच का, परमात्मा तब विशुद्धाद्वैतवाद तो की प्राप्ति होती विशुद्धा द्वैत्व तो समय स्पष्ट नहीं था लेकिन पहले से ही भाषिक कार्य सब ने सब सामग्री दे दी तब वेद की प्राप्ति हो जाती इसका मतलब बहुत अच्छा दिया भगवान शंकराचार्य जी ने दिया वो जो अखर संज्ञा तत्व है, क्या है क्या सत्र में तो सारे दास हो ही गया अगले सत्र में दाना पानी होगा ही भगवत कृपा से कुटस्थ क्यों नाम रखा ये सब बहुत इस पर विचार है लेकिन बहुत अच्छा आनंद गिरिज ने उठाया पुरुष न कहते तो दो में ही वेदार्थ सन्न हो जाता क्षर सर्वाणी भूतानी से कार्य प्रपंच ले देते और कारण के रूप में हम अक्षर कुटस्थ कहकर भगवत तत्व को ला देते बहुत अच्छा हो जाता कूटस्थ को कूटस्थ को अक्षर कहकर भगवान सिद्ध कर देते बीच में प्रकृति की सिद्धि नहीं होती प्रकृति की सिद्ध नहीं होती तो सीधे ब्रह्म का परिणाम जगाता या सिद्ध हो जाता इसलिए द्वार चाहिए पूज गुरुदेव हमको पढ़ा रहे थे तो हमने कहा क्या ब्रह्म का कार्य है जगत भगवान उन्होंने कहा गांठ बांध लो है लेकिन इतना और जोड़ लो माया के द्वार से मुस्कुराके कहा बिल्कुल ब्रह्म का ही जगत कार्य है लेकिन इतनी बात गांठ बांध लो माया के द्वार से अब थोड़ा विचार करें दो ही पुरुष होते अन्य की आवश्यकता नहीं होती तो प्रथम पुरुष सारा सर्वाणी भूतानी का अर्थ होता जो किया गया कार्य प्रपंच यहाँ तो सब एक मत हैं और फिर जो अक्षर रह जाता जिसको कहा कि कूटस्थ का नाम अक्षर है तो कूटस्थ अक्षर का अर्थ हम कर देते भगवत तत्व दो में सारा काम बन जाता लेकिन प्रकृति की प्राप्ति नहीं होती बीच में द्वार की प्राप्ति नहीं होती प्रकृति की प्राप्ति नहीं होती यह जो जगत है सीधे उसका परिणाम सिद्ध हो जाता इससे क्या होता मुक्तोप ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती इसमें वहाँ का शास्त्रार्थ जो रखा था बहुत अच्छा है सब कल तो हमने कहा था ना सभी आचार्य वहीं पहुँचते हैं सभी आचार्य वहीं पहुँचते हैं तो मान लीजिए ब्रह्म का ही सीधे परिणाम जगत को मान लें कहीं कहीं आध्यात् श्रुति होती है उधर ध्यान केंद्रित किया पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने तस्माद वा ए तस्माद आकाशा संभूता यहाँ तो कोई माया आदि का नाम ही नहीं है तस्माद वा ए तस्माद भी है ए भी है हो गया आकाशा संभूता बीच में कोई द्वार तो नहीं है तो उन्होंने कहा आध्यात् श्रुति है द्वार न होने पर भी द्वार की कल्पना करनी चाहिए अन्य के बल पर यहाँ तो द्वार नहीं है सीधे भी श्रुद्धा की सिद्धि यहाँ हो जाती है तस्माद वाह तस्माद आत्मना आकाश असम्भ बीच में तो कोई माया छाया का नाम भी नहीं है उसी से सीधे तो यहाँ पर फिर कहा गया आनंद जी के द्वारा बिल्कुल संकेत में कहा तब क्या होता तब तो यही होता कि ब्रह्म का परिणाम जगत है ठीक है ब्रह्म का परिणाम जगत मानेंगे किसी के यहाँ है क्या अब कहें श्री बल्लभाचार्य महाभाग ने आदर पूर्वक बोलता हूँ और जो वल्व श्री वल्लभाचार्यों के बीच में बोल आया हूँ वही यहाँ बोल रहा हूँ इसलिए मैं निंदा करता ही नहीं अब प्रश्न उठता है केवल ब्रह्म हो जगत तो ब्रह्म के रूप में किंचित भी द्वार सहय ना हो चाहे माया शक्ति के रूप में किसी रूप में यह बात श्री बल्लभाचार्य जी को भी मान्य नहीं है कि सुनने की बात है ध्यान रखने की सीधे ब्रह्म से जगत बनने की बात कहते तो है विशुद्धा लेकिन उनके यहाँ बीच में एक स्वात्म वैभव या आत्मयोग भगवदीय स्वात्म वैभव भगवदीय स्वात्म वैभव या आत्म योग शब्द का प्रयोग वो करते हैं आत्मयोग श्रीमद भागवत में ही है भगवतीय स्वात्म वैभव या योग शब्द का प्रयोग करते हैं तब उस पर विचार चलता है जगत के बीच में ब्रह्म और जगत के बीच में पुरुषोत्तम और प्रपंच के बीच में ये क्या चीज ले आए आप माया आपको पसंद नहीं है चिर है बिल्कुल माया बीच में नहीं आनी चाहिए विशुद्ध अद्वैत विशुद्ध द्वैत में ये क्या बला आ गई इसको बीच में स्वीकार करने की क्या आवश्यकता हुई कि भागवादी ये स्वात्म वैभव अच्छे योग तब तो प्रश्न उठेगा अगर वो पुरुषोत्तम तत्व भगवत तत्व के समान ही कुटस्थ है तो अद्वैत सिद्धांत बाधित हो गया वह भी कुटस्थ वह भी कुटस्थ दोनों को लेकर द्वैत हो गया अर्थात ब्रह्म उस भगवदी स्वात्म वैभव को लेकर आत्मयोग को लेकर सदती हो गया तो विशुद्धा द्वैत में अद्वैत कट गया अब प्रश्न उठता है दूसरा सृष्टि रचना का प्रयोजन भी संभव नहीं है सर्वथा कूटस्थ तत्व जगत के रूप में परिणत नहीं हो सकता उसी प्रकार भगवदीय स्वात्म वैभव या आत्मयोग को भी अगर आपने सर्वथा कूटस्थ ही समझा तो फिर प्रयोजन की दे नहीं होगे वहाँ द्वैत वहाँ अद्वैत की हानि हो जाएगी यहाँ परिणाम नहीं होगा जैसे ब्रह्म परिणत नहीं हो सकता वैसे वो आत्म आत्मवैभव या आत्म योग भी परिणत नहीं होता सशक्ता सृष्टि के रूप में तो अंत में आपको गुप्त रीति से सही संकेत से सही मानना पड़ेगा कि बंध्यापुत्र और ब्रह्म दोनों से विलक्षण ऊटस्थ सत्य ब्रह्म से और अभाव अभावरूप अलीक बंध्यापुत्र से दोनों से विलक्षण व स्वात्म वैभव है तो हो गया ना केवल नाम का भेद रहा इसी का नाम तो अनिर्वचनीय हो गया न सर्वथा न सर्वथा सत इसका नाम क्या हो गया नाम केवल बदल लेने पर भी लक्षण तो वही चला गया ना इसलिए जो माया का लक्षण किया गया उस लक्षण से बच नहीं पाए और अंत में नियम है कि लक्षण साम्य से वस्तु साम्य होता है इस दृष्टि से विचार करने पर अंत में बीच के कोई न कोई तत्व की आवश्यकता होती है इसके लिए वहाँ उदाहरण हमने दिया था जैसे सुवर्णाभूषण सुवर्णाभूषण और सुवर्ण के बीच में किंचित ताे के योग की आवश्यकता होती है तब जाकर उसमें स्थायित्व आता है इसी प्रकार से प्रपंच ब्रह्म के बीच में थ ब्रह्म के और प्रपंच के बीच में कोई ना कोई स्वात्म वैभव नाम से सही आत्मयोग नाम से नहीं या अचिंत अचिंत्य लीला शक्ति के नाम से सही गौरी संप्रदाय वाले आखिर शब्द ही तो बदलेंगे ना अचिंत्य लीला शक्ति कोई कह देंगे हम्म और कोई कह देंगे कि भगवती स्वात्म वैभव कोई कह देंगे आत्मयोग अरे नाम बदलते जाओ लेकिन अंत में आपको हाँ कोई कोई कहते हैं से गौरी सम्प्रदाय वाले बहुत अच्छे हमको बहुत आह्लाद देते हैं ये सब हमने आज अपने ग्रंथों में चारवाक का भी खंडन नहीं किया उसका जितना अंश ग्राह्य एक नियम में बता दूँ जो दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करने पर निष्कर्ष निकला चार वाक दर्शन से लेकर वेदांत दर्शन तक किसी भी दर्शन का जो उस दर्शन के अनुसार तात्पर्य होता है उस तात्पर्य का बाद दूसरा दर्शन नहीं करता तात्पर्य का शोधन कर सकता है तात्पर्य में कुछ जोड़ सकता है किसी भी दर्शन के तात्पर्य पर प्रहार कोई दूसरा दर्शन नहीं करता ये बात कुछ गंभीर है चार दर्शन का तात्पर्य देह बाह्य वस्तुओं के अनात्मत्व में सन्निहित देह की आत्मरूपता में सन्निहित है ये नहीं कहेंगे देह बाह्य वस्तुओं के अनात्मत्व में चार वाक्य दर्शन का तात्पर्य सन्नित है अब इस तात्पर्य का कोई खंडन करेगा नहीं करेगा अब रह गए उनके यहाँ हमने अपने ग्रंथों में लिखा है चेतना विशिष्ट शरीर का नाम आत्मा है ठीक है अब चेतना पर विचार कीजिए चेतना का पर विचार करने पर चेतना को परिष्कृत रूप देते देते देते देते चिद तक पहुँचा दीजिए लेकिन किसी भी दर्शन का जो तात्पर्य होता है उस तात्पर्य को दूसरा दर्शन बाधित नहीं करता लेकिन तात्पर्य का शोधन कर दे परिवर्धन कर दे तात्पर्य को कोई को अभांतर जो तात्पर्य व्यक्त किया जाता है दर्शनों के द्वारा उसी का बाध या निराकरण होता है तो सार ये निकला कि कार्य प्रपंच भी चाहिए कारण प्रपंच भी चाहिए दोनों अचित के भेद हैं अब आगे कदाचित कूटस्थ का उस स्तर से करते जिस स्तर से अध्याय में अध्याय शब्द का प्रयोग है सर्वत्र बारहवी अध पुरुषोत्तम तत्व निषि हो पाता क्या जिस स्तर से बारहवीं अध्याय में कूटस्थ का वर्णन किया गया अक्षर शब्द भी है वहाँ कूटस्थ शब्द भी है क्षर मनिदेश पर्यपास गुटस्थ मचल ध्रुवम उस तत्व से पर फिर अतिरिक्त अन्य पुरुषोत्तम को बैठा नहीं सकते क्योंकि अच्छा परागति इसलिए बारहवें इस अध्याय में जिस स्तर से कूटस्थ को अक्षर तत्व को कूटस्थ तत्व को उद्भाषित किया गया उस स्तर से कूटस्थोक्षर कार्थ करते है कूटस्थोक्षर कार्य करते उससे पर उत्तम पुरुष क्वन ये नहीं सद पाता आगे यहाँ पर बहुत अच्छा है उधर आगे क्या क्या आएगा लोके वेदे भगवान के अंदर केवल लोके पर नहीं रुकेंगे लोके वेदे च प्रचित पुरुषोत्तम उत्तम पुरुषा ये श्रुति है कहाँ की है छांदोक श्रुति आठवा अध्याय स्वयं श्रुति ही है उत्तमा पुरुषा ऐसा ही पाठ है छांदोक श्रुति के आठवें अध्याय में सम्भवतः छंदोक श्रुति आठ बारह तीन हो ऐसा लगता है वहाँ तो हमने लिख के रखा है छांदोक श्रुति के आठवें अध्याय का ये वचन है उत्तमा पुरुषा माने उत्तम पुरुष शब्द का प्रयोग ज्यो के त्यों छांदव श्रुति के आठवें अध्याय में सन्निहित है लेकिन यहाँ पर द्वाभिमो पुरुषों लोके लोके शब्द का ही प्रयोग है और यहाँ पर लोके वेदेचा लोके शब्द पर ध्यान केंद्र करेंगे व्यावहारिक तत्व सिद्ध हो जाते ये व्यावहारिक तत्व है लोक का अर्थ क्या हुआ व्यवहार लोके का अर्थ होता है संसार में यही अर्थ होगा लोक बने संसार तो लोके सप्तमी विभक्ति घटित है तो संसार में लोक किसको कहते हैं व्यवहार को तो व्यवहारिक तत्व का यहाँ पर वर्णन है पुरुष के रूप में भगवान ने स्वयं संकेत कर दिया उधर देखिए न स्वस्थित प्रत्यो लोके वहां भी लोके शब्द पड़ा हुआ है और यहाँ द्वाभिम पुरुषो लोके वहाँ लोके वेदे च पुरुषोत्तम केवल लोक पर नहीं कहा गया रुका गया वेदे इसलिए लोक शब्द का प्रयोग करके भगवान ने स्वयं संकेत कर दिया कि व्यावहारिक ये दोनों हैं परमार्थ तत्व तो आगे ही कहा जाने वाला है हर